पत्रावली चार सौ चौरासी कुमारी मेरी हेल को लिखित उन्नीस सौ इक्कीस पश्चिम इक्कीसवीं स्ट्रीट लॉस एंजिल्स सत्रह जून उन्नीस सौ प्री मेरी यह सही है कि मैं पहले से काफ़ी अच्छा हूँ पर अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ हूँ दुख भोगने वाले हर आदमी की मन स्थिति एक जैसी होती है न तो वह गैस है न ही अन्य कोई वस्तु काली पूजा किसी भी धर्म का आवश्यक साधन नहीं है धर्म के विषय में जितना कुछ भी जानने योग्य है उपनिषद उसकी शिक्षा देते हैं काली पूजा मेरी अपनी विशिष्ट सनक है तुमने कभी भी उसके विषय में मुझे प्रवचन करते या भारत में उसकी शिक्षा देते हुए नहीं सुना होगा मैं केवल उन्हीं चीज़ों की शिक्षा देता हूं जो विश्व मानवता के लिए हितकर है यदि ऐसा ऐसी कोई विचित्र विधि है जो केवल मुझी पर लागू होती है तो मैं उसे गुप्त रखता हूँ और यही सब बात खत्म हो जाती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि काली पूजा क्या है क्योंकि कभी मैंने इसकी शिक्षा किसी को नहीं दी यदि तुम यह सोचती हो कि हिंदू लोग बोस परिवार का बहिष्कार करते हैं तो तुम एकदम भ्रम में हो अंग्रेज शासक उन्हें एक किनारे धकेल देना चाहते हैं वास्तव में भारतीय जाति में वे उस प्रकार का विकास देखना पसंद ही नहीं करते वे उनका रहना यहाँ मुहाल किए दे रहे हैं इसी से वे बाहर जाना चाहते हैं एंग्लिसाइड्ज आंग्लीकृत का मतलब उन लोगों से है जो अपने रहन सहन तथा आचरण को आचरण से यह प्रदर्शित करते हैं कि वे हमारे जैसे निर्धन पुराने ढंग के हिंदुओं पर शर्म का अनुभव करते हैं मैं अपनी जाति या जन्म अथवा जातीयता से शर्मिंदा नहीं हूं। मुझे आश्चर्य नहीं है कि इस प्रकार के लोगों को हिंदू पसंद नहीं करते हमारे धर्म में जो उपनिषदों के सिद्धांतों पर आधारित है अनुष्ठानों तथा प्रतीकों के लिए कोई स्थान नहीं है बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अनुष्ठानों के सम्पन्न करने से धर्म का साक्षात्कार करने में सहायता मिलती है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है धर्म वह है जो धर्म ग्रंथों या उपदेष्टाओं अथवा मसीहा या उद्धारक पर निर्भर नहीं रहता और जो हमें इस जीवन में या किसी अन्य जीवन में दूसरों पर आश्रित नहीं बनाता इस अर्थ में उपनिषदों का अद्वैतवाद ही एकमात्र धर्म है लेकिन धर्म ग्रंथों मसीहों अनुष्ठानों आदि का अपना स्थान है वे बहुतों की सहायता कर सकते हैं जैसे कि काली पूजा मेरे ऐहिक कार्यों में मेरी सहायता करती है उन सबका स्वागत है पर गुरु का भाव एक दूसरी बात है यह आत्मिक शक्ति तथा ज्ञान को संप्रेषित करने वाले तथा उसे ग्रहण करने वाले के बीच का संबंध है शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक विशेष प्रकार टाइप होता है प्रत्येक दूसरों से निरंतर विचार ग्रहण करते हुए उन्हें अपने उसी प्रकार के अनुरूप बना रहा है अर्थात अपनी जातीयता के आधार पर इन पत्रकारों के विनष्ट होने का अभी समय नहीं आया है सब प्रकार की शिक्षा चाहे उसका कोई भी स्रोत हो प्रत्येक देश के आदर्शों के अनुकूल है सिर्फ उन्हें अपनी राष्ट्रीयता के रंग में रंग लेना आवश्यक हो है यानी उस प्रकार की शेष अभिव्यक्ति के साथ उनका तादात्म्य होना आवश्यक है त्याग प्रत्येक जाति का सदैव आदर्श रहा है दूसरी जातियों को केवल इसका ज्ञान नहीं है यद्यपि प्रकृति द्वारा अवचेतन रूप से वे इसका पालन करने को बाध्य हैं युग युग तक एक उद्देश्य निश्चित रूप से चलता रहता है और वह पृथ्वी तथा सूर्य के नाश के साथ ही समाप्त होगा और वास्तव में विविध विश्व निरंतर प्रगति कर रहे हैं और फिर भी अभी तक असीम विश्वों में से कोई इतना विकास नहीं कर सका है कि हमसे संबंध स्थापित कर सके सब बकवास उनमें भी प्राणी जन्मते हैं हमारी जैसी प्रक्रियाएं वहां भी घटती होती हैं घटित होती हैं और हमारे समान वे भी मरते हैं उद्देश्य का विस्तार बच्चे हैं ओ बच्चों स्वप्न लोक में ही रहो अस्त तो अब अपने बारे में हैरियट से तुम आग्रह करो कि वह मुझे कुछ डॉलर प्रति माह देती रहे ऐसा ही करने को मैं दूसरे मित्रों से भी कहूँगा यदि मैं सफल हो गया तो भारत को चल दूँगा जीविका के लिए इस मंच कार्य से मैं बेहतर थक गया हूँ इसमें अब मुझे कुछ भी आनंद नहीं आता है अवकाश लेकर यदि कर सका तो कुछ विद्वत्तापूर्ण लेखन कार्य करना चाहता हूँ शिकागो में शिकागो में शीघ्र ही आ रहा हूँ आशा है दो चार दिनों के भीतर ही वहाँ पहुँच जाऊँगा यह बताओ कि क्या श्रीमती एडम्स मेरे लिए किसी कक्षा का प्रबंध नहीं कर सकेंगी जिसकी आमदनी से मैं अपने अब वापस जाने का भाड़ा चुका सकूँ मैं विभिन्न स्थानों में कोशिश करूँगा मुझमें इतना आशावाद आ गया है मेरी कि यदि मेरे पंख होते तो मैं हिमालय उड़ जाता अपने सारे जीवन में, में मेरी मैंने इस संसार के लिए काम किया पर यह मेरे शरीर की आधा से बोटी लिए बिना मुझे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता यदि मुझे रोटी का एक टुकड़ा रोज़ मिल जाए तो मैं बिल्कुल अवकाश ले लूं, किंतु यह असंभव है यही शायद उस उद्देश्य का बढ़ता हुआ विस्तार है जो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे सब घृणित आंतरिकताओं का उद्घाटन करता जा रहा है चिर प्रभु पदाश्र विवेकानंद पुनश्च यदि कभी भी किसी को सांसारिक वस्तुओं की व्यर्थता का बोध हुआ है तो इस समय मुझे हो चुका है यह संसार घृण्य जघन्य मुर्दे के समान है जो इसकी मदद करने की सोचता है वह मूर्ख है पर हमें अच्छा या बुरा करते हुए ही अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करना होगा मुझे आशा है कि मैंने ऐसा किया है प्रभु मुझे उस मुक्ति की ओर ले चले एवंस्तु मैंने भारत या किसी भी देश पर विचार करना त्याग दिया है अब मैं स्वार्थी बन गया हूँ अपना उद्धार करना चाहता हूँ जिसने ब्रह्मा को वेद प्रकट किए जो प्रत्येक के हृदय में व्यक्त हैं बंधन से मुक्ति पाने की आशा से मैं उसकी शरण लेता हूँ यो ब्रह्मांडम विदधा पूर्व यो वही वेदांश प्रणोति तस्मी तम्भदेव आत्मबुद्धि प्रकाशमुक्षुर वी शरण हम प्रपद्ये विवेकानंद चार भगनी निवेदिता को लिखित न्यूयॉर्क 20 जून 1900 प्रिय प्री निवेदिता ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महामाया पुनः सदै हो उठी है और चक्र भी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है तुम्हारा विवेकानंद चार कुमारी मेरी हेल को लिखित वेदांत सोसाइटी एक पूर्व पचपन हुई स्ट्रीट न्यूयॉर्क 23 जून 1900 सौ प्री तुम्हारे सुंदर पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं अत्यंत पूर्वक प्रसन्न तथा पहले जैसा ही हूँ उत्थान के पूर्व लहरें अवश्य उठती हैं ऐसा ही मेरे साथ भी है मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करने जा रही हो तुम मेथाडिस्टो की एक शिविर सभा क्यों नहीं आयोजित करती मुझे यकीन है कि उसका शीघ्रतर प्रभाव पड़ेगा मैं समस्त भावुकता तथा संवेगात्मकता से छुटकारा पाने के लिए कटिबद्ध हूँ और अब यदि कभी भी तुम मुझे भावुक देखो तो फांसी पर चढ़ा देना मैं अद्वैतवादी हूँ हमारा लक्ष्य है ज्ञान कोई भावना नहीं कोई ममता नहीं क्योंकि ये सब जड़ पदार्थ अंधविश्वास तथा बंधन के अंतर्गत आते हैं मैं केवल सत एवं ज्ञान हूँ गृनेकर में तुम्हें खूब आराम मिलेगा मुझे पूरा विश्वास है वहाँ तुम खूब आनंद मनाओ एक क्षण के लिए भी मेरी खातिर चिंता न करना जगन मेरी देखभाल करती हैं वे मुझे तेजी से भावुकता के नरक से बाहर निकाल रही हैं और शुद्ध विवेक से के प्रकाश में ले जा रही हैं तुम्हारे सुख की अनंत कामना सहित तुम्हारा भाई विवेकानंद पुनश्च मार्गट छब्बीस को चल रही हैं एक दो हफ्ते में मैं भी चल पड़ूँगा किसी का मेरे ऊपर वश नहीं रहे क्योंकि मैं आत्मा हूँ मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं यह सब जगन का काम है इसमें मेरा कोई योग नहीं विवेकानंद मैं तुम्हारा पत्र नहीं पहुँचा सका क्योंकि पिछले दिनों मेरी एजेंड की शिकायत बढ़ गई थी अनाशक्ति मेरे साथ सदैव रही है वह एक क्षण में आई है बहुत शीघ्र ही मैं उसे ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहां कोई संवेदना कोई भाव मुझे नहीं छू सकेगा विवेकानंद चार सौ निवेदिता को लिखित न्यूयॉर्क प्रिय निवेदिता दो जुलाई उन्नीस माँ ही सब कुछ जानती है इस बात को मैं बहुत कहता रहता हूँ माँ से प्रार्थना करो नेता बनना बहुत कठिन है समुदाय के चरणों में अपना सब कुछ यहाँ तक कि अपनी सत्ता तक को अर्पण कर देना पड़ता है तुम्हारा विवेकानंद चार सौ अट्ठासी कुमारी मेरी हेल को लिखित एक सौ दो पूर्व अंठानवे स्टेट न्यूयॉर्क ग्यारह जुलाई उन्नीस मेरी प्यारी बहन तुम्हारा पत्र पाकर और यह जानकर कि तुम ग्रेनेकर जा रही हो मुझे खुशी हुई आशा है इससे तुम खूब लाभ उठाओगी अपने लंबे बाल कटवा लेने के लिए हर किसी ने मेरी बहुत आलोचना की है मुझे दुख है तुम्हें ने मुझे ऐसा करने को मजबूर किया था मैं डिट्राइड गया था और कल वापस आया हूँ जल्दी से जल्दी फ्रांस जाने की चेष्टा कर रहा हूँ फिर वहाँ से भारत को यहाँ कोई खास समाचार नहीं काम समाप्त हो चुका है मैं नियमित रूप से भोजन करता हूं और सोता हूं बस तुम्हारा चिर स्नेह भाई विवेकानंद पुनश्च लड़कियों को लिखो कि यदि वहाँ मेरी कोई डाक आई हो तो, तो शिकागो के पते पर भेज दे विवेकानंद चार सौ नवासी स्वामी तुरयानंद को लिखित एक सौ दो पूर्व अंठानवे स्टेट न्यूयॉर्क अट्ठारह जुलाई उन्नीस प्रिय तुरानंद पुनः प्रेरित किया हुआ तुम्हारा पत्र मुझे मिला है डिट्राट में मैं केवल तीन दिन ठहरा इस समय यहाँ न्यूयॉर्क में भीषण गर्मी है पिछले हफ्ते भारत से तुम्हारे लिए कोई डाक नहीं थी अभी तक भगनी निवेदा के बारे में कोई खास कोई खबर नहीं मिली यहाँ हम लोगों के साथ सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है कोई विशेष बात नहीं है कुमारी मूलर अगस्त में नहीं आ सकती मैं इतन, उनका इंतजार नहीं करूँगा मैं अगली ट्रेन पकड़ रहा हूँ जब तक उनकी कोई खबर न मिल जाए वहीं रहो कुमारी बुक को प्यार प्रभु प्रदाश्रित विवेकानंद पुनश्च करीब एक हफ्ते हुए काली पहाड़ चला गया वह सितंबर के पहले वापस नहीं आ सकता मैं बिल्कुल अकेला हूँ और धुलाई कर रहा हूँ मुझे यह पसंद है क्या तुम तो मेरे मित्रों से मिल मिले हो उनसे मेरा प्यार कहना विवेकानंद